आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज झलकी हम आपको सुनवाने वाले हैं मेज का दर्शन लेखक ओम गुप्ता निर्देशक विजय दीपक छिब्बर आई ठीक है गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लेकिन ये देखिए की मेज गई मजा अबे मेरी मेज ये ये सामान तो नीचे अब राम भरोसे अबे राम भरोसे मेरी मेज कहा गई अबे जवाब क्यों नहीं देता आ, ए, ए, मिस्ट जी कहीं आपने तो नहीं देखी मेरी मेज मैंने तो नहीं देखी ए, ये सामान भी नीचे ये सामान ऐसे ही रखा हुआ है अब ये सामान भी ऐसे ही रखा है अब तो मेज क्या हवा में उड़ गई या जमीन में घुस गई अबे राम भरोसे बोलता क्यों नहीं आते ही लिया आ? क्या? जी शर्मा चाय लाऊं क्या चाय गई तेल लेने आ? ये मेरी मेज कहा है जी तो कहीं चाय वाले ने तोड़कर उसकी लकड़िया तो नहीं जला दी जी जी वो साहब व, वो कल आपके जाने के बाद अचानक उसकी एक टांग बैठ गई जी जी, जी। ब, ब, बड़े साहब थे आ? उन्होंने उसे पढ़ाई के पास भिजवा दिया टांग जुड़वाने के लिए क्या कहा टांग बैठ गई जी जी जी टांग जुड़वाने दिया जी, जी जी ये क्या टांग टांग लगाई है मैं पूछता हूँ मेरे से पूछे बिना मेरी मेरी जहाँ से हटी क्यों अरे जी वो के मैं आज यहाँ बड़ा ही बुलवा कर ठीक करवा लेता अब मैं कहा बैठूं तेरी टांग पर के बड़े साहब क्यों साहब साहब हम पर क्यों बिगड़ रहे हैं हम तो आपके गुलाम हैं और साहब के भी बड़े, बड़े साहब के जी जी अभी देखता हूँ अरे शर्मा जी, जी। क्या क्या मैं मैं मेरे साथ कमरे में ले जा रहा अरे जब तक मेरी मेज नहीं आ जाती मैं इसी मेज पर काम करूंगा क्या क्या, क्या हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं अरे बड़े साहब मुझे उल्टा लटका देंगे और ये मेज मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगी आप कपूर साहब को आ तो डालने दीजिए जब वो आ जाए तब जो मर्जी कर लीजिएगा गुड सलाम साहब सलाम्बे क्या हो रहा है राम जी जी जी मैं मैं तुमसे पूछता पूछता कि मेरा सामान ज़मीन किसने रखा सर वो वो वो अरे मैं पूछता हूं ये क्या हो रहा है साहब साहब साहब वो तुम बोलते क्यों नहीं राम जी जी वो अरे शर्मा क्या मैं ये मेज अपने कमरे में ले जा रहा हूँ अरे पर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं आ, मेरे पास मेज नहीं है इसलिए कर रहा हूँ भाई आपकी मेज टांग जुड़वानी गई है आ, आती होगी। और तब तक मैं खड़ा खड़ा यहाँ टांगे तोड़वाता रहू राम भरोसे जी, जी, देखो मिस्टर आ, शर्मा की शर्मा जी तब तक आप यहाँ बैठिए जी नहीं मुझे कई फाइल निपटानी है मुझे मेज अभी चाहिए मिस्टर मिस्टर शर्मा, व्हाई यू वेट? वेट. कपूर, आई डू आपकी और मेरी सीनियरिटी में सिर्फ आधे दिन का फर्क है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी इसलिए मैंने में ज्वाइन किया जबकि आपको बस जल्दी मिल गई थी इसलिए आपने सुबह ज्वाइन कर लिया वरना हमें हम और तुम्हें कोई फर्क नहीं है हाँ अरे करो कहा भगवान घर पर बीबी और यहाँ पर शर्मा जी अब मैं करूं तो क्या करूं? आप जो मर्जी कीजिए मिस्टर कपूर मैं तो यही मेज के ऊपर बैठकर काम करूंगा जी, जी, जी, यही ले जी राम भरोसे बिल्कुल नहीं जी, जी, जी, अबे राम भरोसे सुना के नहीं राम भरोसे अगर तुम मिले ना तो तुम्हारी बिल्कुल खैर नहीं भगवान एक तरफ कुआ एक तरफ खाए मिस्टर सुजा यस आप इधर आइए और एक लिटेशन लिखिए लिखिए ऑफिस ऑर्डर It has been decided to abolish the institution of tables from this office. From today, all tables will be removed. Removed? Yes. Sir? By order R C Kapoor. Yes, sir. Office Superintendent, dated May the twenty-fourth, nineteen ninety-two. लिख लिया आपने? Yes, sir. जाइए अब इसकी कॉपी पर सबके दस्तावेज़ ले लीजिए. Yes, sir. और हाँ सुनिए शर्मा जी के भी. और नोटिस बोर्ड पर भी लगा दीजिए यस सर। इस ऑर्डर का मतलब <laughs> इसका मतलब है आधे दिन की सीनियोरिटी इसका मतलब अब आपको मेज कभी नहीं मिलेगी है? राम भरोसे इस दफ्तर से सब मेजें हटवा दो जी सर और उन्हें कबाडी वाले को बेच दो जी सर और देखना जो सबसे ज्यादा दाम दे उसी को बेचना और हाँ अब मिस्टर शर्मा की मेज मंगवाने की कोई जरूरत नहीं <laughs> <laughs> अब ये मेरी मेज अबे राम भराव से अरे मेरी मेज गई? अरे साहब आपने ऑफिस ऑनर नहीं पड़ा साहब बड़े साहब ने सारी मेजें हटवा दी है वो कहते हैं कुर्सी पे बैठ के काम करो और कुर्सी ना हो और तो जमीन में बैठ के काम करो लगता बड़े साहब का दिमाग चल गया है अरे ये एक कप चाय तो पिला दे। जी नहीं साहब ये बड़े साहब ने चाय मंगवाई है हाँ तो श्रीवास्तव कही मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए साहब वो विजिटिंग कार्ड का डिजाइन दे दीजिए हाँ लीजिए चाहिए धन्यवाद अरे मेज पर रख दो मेज तो आपने हटवा दी साहब जमीन में रख दो अच्छा हाँ राम बरो सेगज देना ये अरे क्या कर रहे हो मैंने एक कागज मांगा था पूरा दस्ता थोड़ी जी जी जी जी वो अब मुझे लिखने के लिए कुछ दो ना क्या था पेन पेंसिल अरे पेन Pen, पेंसिल नहीं बाबा नीचे रखने के लिए कुछ दो मुझे नीचे हाँ। ये, ये कुर्सी रखी नहीं इधर इधर बैठो मैं तुम्हारी पर रखता हूँ चाये। वो शाँगी। वो शाँगी। भाई प्यारे हाथ साहब के ये, तो आजी तो... आजी फाइल फाइल नीचे लगा लीजिए साहब साहब हो जाओ तुम से लीजिए ये रहा आपका कार्ड का, का डिजाइन धन्यवाद अब आप जा सकते हैं धन्यवाद राम भरत अच्छा मिस डिस मिस डिस इधर आइए यस सर लिखिए एक डिटेशन लिखिए यस सर Continental traders, 224 टू ट्वेंटी सर अभी तो आपने कहा था मेसेज कॉन्टिनें आप मुझे क्यों क्यों कर रही हैं? हैं? अभी ये आप आप पहनकर दफ्तर में आई सर आपने कभी देखा ही नहीं मैं तो रोज स्कर्ट पहनकर ही आती हूँ देखा नहीं सर आपको क्या मतलब सर वो हमारे और आपके बीच में वो टेबल रहती है ना इसकी वजह से शायद आपकी निगाह न पड़ी हो खैर कल से आप ये स्कर्ट घर पर ही रख कर आएंगी जी क्या क्या कहा आपने म, म, मेरा मतलब है कि कल से आप स्कर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आएंगी तो क्या पहन कर आऊँ सर सर आपका क्या मतलब है मैं मैं I will resign. ओ, मेरा मतलब है आप कुछ भी पहन कर आइए साड़ी पहन कर आइए सलवार पहन कर आइए आप चाहे तो पेंट पहन कर आइए पर ये स्कर्ट उतार कर आइए जी मैं तो सब नहीं पहन सकती हूँ मेरी मम्मी भी स्कर्ट पहनती हैं और मेरी मम्मी की मम्मी भी स्कर्ट ही पहनती हैं हम और कुछ नहीं पहन सकते ओके ओके ठीक है डिक्टेशन दीजिए लिखिए स्कर्ट ट्रेडर्स क्या सर? स्कर्ट ट्रेडर्स अभी तो आपने कहा था oh, कॉन्टिनेंटल oh, हाँ हा, हा, वही कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स छोड़िए आज रहने दीजिए ये डिक्टेशन कल दूंगा आपको मैं अब आप जा सकती है यहाँ से यस yes, सर मेरा तो सर चक्र क्या राम भरोसे राम भरोसे पानी लेकर आपके माथे पर इतना पसीना पसीना पसीना है पानी, पानी पानी किसने मंगाया मिस्टर वर्मा वो अकाउंट बुक्स तैयार हो गई क्या जी हाँ सर तैयार हो गई है ये लीजिये बैठिए जी सर अरे ये आपके पाओ में तकलीफ है क्या जी, जी नहीं तो, तो आप, नहीं भाई आप पाओ को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जी वो, जी वो नहीं तो मिस्टर वर्मा मत बोलिए आप क्या कर रहे हैं भाई आज पता नहीं सबको क्या हो गया कोई भी नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा जी जी सर वो, वो मेरी दरअसल मेरी जोराम सर क्या हुआ आपकी जोराम को अच्छा फटी हुई है जी नहीं घिस गई है वो, वो होती, तो आपको नजर नहीं आती सर। अच्छा ठीक अच्छा, है से। जी जी, जी सर सर, सर, सर गुप्ता जी आए हैं सर कौन गुप्ता सर वो वो कहते हैं उन्होंने कोई टेंडर भरा है उसके बारे में बात करने आए हैं सर अभी जो जी जी जी क्या हो गया आज दफ्तर के अंदर सबको साहब आइए जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार कहिए गुप्ता जी जी वो मेरा साहब टेंडर था अरे बाबा लेकिन टेंडर की डेट तो आने दीजिए हाँ। जी अच्छा हाँ। नमस्कार अरे रुकी रुकी भैया आपका पैकेट हाँ। जी वो तो बच्चों के लिए दिवाली की मिठाई लाया था अच्छा और आप उस पर बैठे हुए थे अरे दिवाली गए तो पूरा महीना हो गया बासी मिठाई लाए हो गया जी जी वो मेरा मतलब है साहब वो आपकी मेज कहा गई अरे पर आपको मेज से क्या लेने देना है जी वो मेज होती ना तो मिठाई आपको ताजा ही लगती जी जी और ये लीजिए रखिए मैं चलता हूँ पता नहीं क्या हो गया राम भरोसे जी साहब राम भरोसे ये मिठाई जरा मैं मिठा तो। मिठाई हाँ। कैसी मिठाई सर सर क्या स्टाफ में बाट दी सर हम भरोसे जो तुमसे खा जाए ना वही क्या करो करोगे अगर आज मेरी मेज होती तो ये झंझट ना होता राम भरोसे जी जी साहब जरा मेरी मेज वापस आपकी मेज साहब हाँ हा, सुना नहीं तुमने लेकिन साहब वो तो कबाड़ी वाला टेंपो में चढ़ा रहा है जी साहब और सुनो वो शर्मा जी की जाते आइए आप डिटेशन लिखिए यस सर आई हेर बाई कैंसिल माई प्रीवियस ऑर्डर फ्रॉम टुडे दर ऑफिस Will have the tables, sir. हाँ अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं आप स्कर्ट पहनकर ऑफिस आ सकती हैं Thank you, sir. <laughs> मेज का दर्शन ये झलकी अभी आपने सुनी लेखक ओम गुप्ता निर्देशक विजय दीपक छिब्बर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है